प्रश्न भगवान अकेला होना हर आदमी की किस्मत में बदा है और भगवान भी उसकी है किस्मत नहीं छीन सकता एक तरह से हर आदमी अकेला रहने के लिए अभी सब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 निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था का चिंतन है मन की प्रक्रिया और धर्म है अनुभव उन अपूर्व घड़ियों का जब मन अनुपस्थित होता है पहली तो तुमसे से बात कहूं कि पाल दिलीप को मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता चिंतक निश्चित व्यक्ति लेकिन बस चिंतक चिंतक से धर्म का फासला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 कभी कोई चारो दिशाओं में तीर चलाता रहे और एक आठ तीर निशाने पर लग भी जाए तो उसे तुम कोई धनुधर तो न कहोगे एक सम्राट एक गांव से गुजरता था यह कथा सूफी कथा था उस सम्राट को एक ही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 अपनी जवानी में उसने बड़ी ख्याति पाई थी उसका निशाना अचूक रस पर सवार हो वो उसी की खोज में निकला था लेकिन बीच में गांव पड़ा और चकित हुआ चकित हुआ इसलिए कि गांव के दरख्तों पर दरवाजों पर दीवानों पर जगह जगह उसने तीर चुभे देखे और हर तीर ठीक निशाने पर लगा था सौ प्रतिशत ठीक क्योंकि दीवाल पर दरवाजों पर वृक्षों पर वर्तुल खसे थे चाक से और तीर ठीक बीच में लगा था इतने बीचों बीच कि उसे लगा कि पीछे खोजूंगा पहाड़ में छिपे हुए बुजुर्ग धनुर्धर को जीवित भी हो या न हो लेकिन यह कौन धनुर्धर जिसकी मैंने खबर ही नहीं सुनी उसने गांव में पूछताछ की लोग हंसने लगे उन्होंने कहा वो कोई धनुर्धर नहीं चिल्ली पर उसने कहा तुम फिक्र ना करो शेख चिल्ली हो कि कोई भी हो पागल हो तो भी कोई बात नहीं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 इसलिए आपको कभी भी उसके तीरों में कहीं कोई भूल चूकना दिखाई पड़ेगी अक्सर जिनको तुम दार्शनिक कहते हो वे ऐसे ही किरंदाज विचारक जिनको तुम कहते हो मनीषी जिनको तुम कहते हो ऐसे ही तीरंदाज पहले तीर मार देते हैं फिर निशान बना देते हैं।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 सत्य का साक्षात्कार नहीं और निर्विचार की अंतिम परिणति सत्य का साक्षात्कार है बुद्धत्व है दूसरी बात पालतिलक कहते हैं अकेला होना हर आदमी की किस्मत में बदल विचारक और क्या कहेगा अंधा टटोल रहा है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 कोई लाइन क्लब का मेंबर हो जाता है जैसे आदमी होने से कोई तरक्की नहीं इनको लाइन होना पड़े जैसे आदमी होने से बहुत परेशान बहुत पीड़ित एक रोटरी क्लब का गवर्नर रास्ता भटक गया जंगल में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 आप आए तो अच्छा हुआ रोटरी क्लब का गवर्नर सज्जन आदमी थोड़ा हिचकिचाया अकेली स्त्री जंगल का वास्ता इसके साथ इस झोपड़े में रुकना या नहीं उस स्त्री का आप आश्वस्त रहे कोई चिंता ना करें मेरे पति का बिस्तर खाली है आप सो सकते हैं। वो सो तो गया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 यहां हर आदमी अकेलेपन से परेशान है लोग तलाश कर रहे हैं दूसरे की कोई मिल जाए किसी से अपने को भर ले भीतर खालीपन रिक्तता है और मजा यह है कि जो अपने से परेशान है जो अपने से राजी नहीं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 तो दुख घटता नहीं अनंत गुना बढ़ जाता है जुड़ता ही नहीं जोड़ी नहीं होता गुणन फल हो जाता है इसी को कहते सुखी दाम्पत्य जीवन सारी पृथ्वी पर तुम सुखी दाम्पत्य जीवन को देखोगे दुख अनंत गुना हो जाता है मगर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 खोज करते अन्वेषण करते एकांत एक को साधते संभालते क्योंकि उससे बड़ी कोई संपदा नहीं महावीर कहेंगे कि अकेला होना बदा है महावीर तो कहेंगे कि भीड़ में होना बदा है आदमी की किस्मत कि भीड़ में पैदा होता भीड़ में जीता भीड़ में बड़ा होता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 अकेला होना तो बिल्कुल सरल दरवाजा बंद कर लो द्वार बंद कर लो रेडियो बंद कर दो बैठ जाओ अकेले हो रो सोचो कहा जाएं, क्या करें क्या ना करें उसी अखबार को फिर से पढ़ो जिसको सुबह से तीन बार पढ़ चुके हो मेरे घर में मेहमान था अखबार पढ़ने वाले मैंने बहुत देखे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 और अंत तक पढ़ते थे अंत जहां किस छापे खाने में छपा और ये दिन में कई दफा करते थे काम ही न था मैंने उनसे पूछा कि, कि यूं साधारणता मुझे अचंभा नहीं होता कबीरदास को बहुत होता था एक अचंभा मैंने देख तुम्हें देख के मुझे भी होने लगा है तुम्हें देख के मन होता है कि कहूं एक अचंबा मैंने देख तुम सुबह से इसी अखबार को कितनी दफा पढ़ते हो और वहीं से शुरू करते और वहीं अंत करते हो अब आनंद मैत्रे प्रसन्न हो रहे हैं वो भी यही करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आज के अखबार पुराने भी इकट्ठे रखते थपी लगाते चले जाते कहते हैं ना आदतें बड़ी मुश्किल से जाती संसद के सदस्य थे दो सत्र तक सदस्य रहे किसी तरह मेरे चक्कर में फड़ गए संसद से तो बचा लिया दिल्ली से छुटकारा करवा दिया नगर वो अपनी चारों तरफ अखबार से ढेर लगाए चले उनके कमरे को जो संन्यासियां साफ करने जाती हैं वो मुझे खबर भेजती हैं कि अखबारों का क्या करें क्योंकि वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं और न तो उनकी रोज सफाई सांप भी चला जाता है मगर लकीर तो रह जाती हाथी निकल जाता मगर पूछ रह जाता आदमी अकेला बैठ ही नहीं सकता तुम जरा बैठ के देखो अचानक पाओगे की पैर पर पे चींटी चढ़ रही और पजामा खींच के देखो कहीं कोई चींटी नहीं ये चींटी तुमने कल्पित कर ली तुम्हारे अकेलेपन में कुछ ना हो न सही स्त्री न सही पुरुष चलो चींटी सही चींका सही कुछ भी चले तो कुछ हो तो कहीं कमर में दर्द कहीं कान में सनसनाहट हाँ की आवाज कहीं चूहा खटखट मुल्ला नसरुद्दीन को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 अरे जब दरवाजे बंद है ताला लगा के सोए हो खिड़कियां बंद है कोई छिपा कैसे होगा नसरुद्दीन कहता कि मैं भी अपने को समझाता हूँ अरे भाई ताला बंद है मगर तब ख्याल आता है पता नहीं आज खुला छोड़ दिया खिड़की भूल चूक से सितकनी न लगी हो और आदमी ऐसे चालबाज हो गए कि बाहर से सितकनी खोल ले कोई आ ही गया हो एक देख ही लू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 मोहन देखने का भाई मुझे भी बता दो कभी किसी और को बीमारी हो ऐसी तो काम आ जाए उसने कहा कि मामला बड़ा सीधा सा था वो गई और आरा उठा लाई और चारों पैर खाट के काट दी अब खाट लग गई जमीन अब लाख में तक करूं क्या फायदा अंदर कोई घुसी नहीं सकता अब तक सक करने से मतलब ही क्या है उठ के भी क्या देखना है? जमीन पे ही पड़े आदमी को अकेला छोड़ो कुछ कुछ सोचेगा जरा हवा का झोंका आएगा लगेगा भूत प्रेत आ गया क्यों तो कोई लफंगा बांसुरी बजा देगा वो सोचेंगे कृष्ण का नहीं आया तो नहीं आ रहा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 धर्मचिंतक जैसा कि नरेंद्र मोदी सत्र ने कहा ईसाई उनको धर्म चिंतक मानते बड़े धर्मगुरु लेकिन क्या खास धर्मगुरु इन्होंने एकांत का स्वाद ही नहीं जाना नहीं तो बात कुछ और ही होती क्योंकि जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वे सारे फूल एकांत में चले थेलेहसदल कमल एकांत में खेला है एकांत की झील में खेला है समाधि के सारे इंद्रधनुष एकांत के आकाश में ही फैले मनुष्य की आत्मा ने ऊंची से ऊंची उड़ान एकांत जगत में ही ली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 पत्नी माया के चली गई और तुम अकेले हो गए वही पत्नी जिसे देख के तुम तो घबराते थे जब माया के चली जाती तो कैसी कैसी प्रेम पाटियां लिख के भेजने लगते हो तुम पत्नी को नहीं लिख रहा हो प्रेम पाटियां वो अकेलापन काट रहा है अरे माना कि कभी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 घर में कुछ सोरबुल तो मेला तो लगा रहता था अरे कुछ झमेला तो बना रहता था जब से गई ये सन्नाटा है एकांत है न कोई झगड़ा है न कोई झांसा है अब बैठते रहो अकेले करते रहो राम भजन मगर लाख राम भजन करो कुछ हल नहीं होता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 इसलिए माय के गई स्त्रियों को पतियों के जब प्रेम पत्र मिलते हैं तो वे बड़ी प्रसन्न होती हूँ समझती हैं ये पता हमें लिखे गए गलती में वो बेचारे अपने अकेलेपन से परेशान इसलिए क्या क्या अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि हे प्राण प्यारी हे रास दुलारी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 जरूरी है कार के मैनुअल में लिखा हुआ है गाड़ी अच्छी भली चलती थी लेकिन इसकी तकलीफ यह है कि कैसे बैठे कुछ तो करेगा कुछ पद्रो तो करेगा कुछ ना करे तो 24 घंटे अनंतकाल जैसे मालूम होंगे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 दूसरा प्रश्न भगवान बुल्ले शाह ने एक अक्षर का गुण गाया है एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है इस अल्फो दो तीन चार हो फिर लख करोड़ हजार हुए फिर ओथों बेसमार हो एक अलफ द नुक्ता न्यारा है एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है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 तुम कुरान को रट रट कर हाफज कुरान के रक्षक बन गए हो और पढ़ पढ़ कर अपनी जवान स्वच्छ कर रहे हो फिर नहमत में ध्यान करते हो परंतु तो मन तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है एक अक्षर पढ़ो छुटकारा है बुल्ले कहते हैं कि बट वृक्ष का बीज बोया था वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया फिर वह वृक्ष फानी हो गया तो फिर वही बीज के आकार में हो गया एक अक्षर पढ़ो छुटकारा है भगवान निवेदन है कि समझाएं कि यह एक अक्षर क्या है और इसके पढ़ने से मुक्ति का क्या संबंध चेतन की थी अक्षर शब्द में ही बड़ा राज छिपा है अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो जो सदा है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 और तुम खोते चले जाओगे अक्षर ही काफी है शब्दों के जंगल में न भटक जाना क्यों पढ़ना है गंध कतावा दी ये क्या पागलपन है क्यों किताबों की गठसिदो रहे हो जबकि तुम्हारे भीतर चैतन्य का सारा राज छिपा है अमृत का कुंड तुम्हारे भीतर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 और पारसी कहते हैं जैन अविस्था सबसे ज्यादा पुरानी और जैन कहते हैं कि हमारे पहले तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उपलब्ध जाहिर है कि हमारा धर्म ऋग्वेद से भी पुराना क्योंकि जब तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उपलब्ध है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 तो जाहिर है कि उनको मरे काफी समय हो चुका होगा कम से कम दो चार सौ वर्ष तो निकल ही चुके होंगे हमारा धर्म ऋग्वेश ज्यादा पुरान मगर हिंदू कुछ और कहते वो कहते हैं ऋषभ देव नहीं है वो नाम हमारा मतलब सांझ से हमारा मतलब कोई जैनियो के तीर्थंकर से नहीं अब ये भी बड़े मजे की बात है कि जैनियो के तीर्थंकर की प्रशंसा करने में उनको ऐतराज साड की प्रशंसा करने में ऐतराज नहीं की बात ही और है गौ माता की सेवा में रत रहता है शिव का पुराना सेवक नंदी बाबा उनका पहरेदार है जैसे हमारे नंदी बाबा है संत महाराज पक्के नंदी बाबा अच्छा मुझे नंदी बाबा खोजना पड़ा तो स्वभावता पंजाबी कोई खोजना पड़ा और तो कहाँ नंदी बाबा पाओगे आप कोई बंगाली को नंदी बाबा बना के बिठाओगे मूल नंदी बाबा भी पंजाब के ही रहे होंगे और ऋग्वेद में जिस हिंदुओं के हिसाब से वृषभ देव और जैनियों के हिसाब से ऋषभ देव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 और दावे कि हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी घर बना रखा है अपने सिर पर हर आदमी ब्रिटिश म्यूजियम को ढोरा और तब तुम्हारी सकल सूरत अगर जल्लादों की हो गई तो आश्चर्य क्या और तुम्हारे तथाकथित कथित धार्मिकों ने सिवाय जल्लादी की और किया क्या है हिंदुओं ने मुसलमान मारे मुसलमानों ने हिंदू मारे हिंदुओं ने बौद्ध मारे ईसाइयों ने मुसलमान मारे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 एक अक्षर काफी है अपने भीतर डूब जाओ उस एक अक्षर के नाद को सुनो उस एक अक्षर को हमने ओंकार कहा है, वह भीतर कलकल -कल जो तुम्हारे चेतन का नाद वो जो तुम्हारी चेतना का संगीत है वही अक्षर है उस एक को पढ़ लो तो छुटकारा है क्या कर रहे हो जवान को स्वच्छ कर रहे हो घिस घिस के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 भगवान आद्य शंकराचार्य की एक प्रश्नोत्तरी इस प्रकार है मूको अस्को बधिर वक्तुम न युक्तुम समय समर्था तथ्यम सुपथ्यम न सुणोति वाक्यम विश्वास पात्र न किमस्ति नारी गूंगा कौन है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 आद्य शंकराचार्य को पिटवाने का तुमने निर्णय ही कर रखा तुम क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़े अगर उनको तुम्हारा पता होता तो कहते विश्वास के योग कौन नहीं है सहजानंद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 प्रसिद्ध जैन फकीर रिंझाई नदी के किनारे बैठा था और एक विचारक उससे मिलने गया राव का पाल तिलक जैसा विचारक उसने पूछा कि संक्षिप्त में मुझे कहो कि तुम्हारी सारी बेसना का सार क्या है रिंझाई जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा जैसे उसने सुना ही नहीं सोचा उस विचारक ने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 लेकिन फिर बोलने का उपाय नहीं फिर चुप्पी है फिर गहन चुप्पी है फिर सन्नाटा है शाश्वत सन्नाटा है और आखिरी बात शंकराचार्य से पूछी गई विश्वास पात्रम न कि नारी विश्वास के योग्य कौन नहीं नारी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 जूड़ी का बुखार चढ़ जाता है एकदम एक सौ डिग्री 160 डिग्री एकदम मरने के करीब पहुंचने लगते नारी को देखने भर काफी केन के ऊपर कुछ सांप लौटने लगता है ये क्या पागलपन है ये कैसी विचित्रता है मगर कारण साफ है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 मेरा सन्यासी कभी ये ना कहेगा कि मैं नारी से डरता हूं और नारी से डरता हो तो मेरा सन्यासी नहीं क्या डरा है ये नारी न ना मेरी नारिया संन्यासियां डरती हैं पुरुषों से क्या डरना है इनसे अरे आदमी जैसे आदमी है कोई जंगली जानवर है क्या करेंगे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 आद्य शंकराचार्य कुछ भी कहें तुम तो बजाओ बांसरी बजने दो घुंघर उठने दो पायल छेड़ दो वीणा कितनी देर डरेंगे बेचारी थोड़ी देर में शांत होकर बैठ जाएंगे करना क्या अभी नारियां मानती नहीं इन्होंने वीणा छेड़ी दी और घुंघर बज ही रहे हैं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 लाख कसमें खी सब भूल भाल जाते एकदम धूनी वगैरह छोड़ के खड़े हो जाते धो के साथ श्रृंगार कर लेते कि भाई ठहर आया कह देखेंगे फिर साधना की जल्दी क्या है तपस्या अगले जन्म में कर लेंगे जन्म जन्म पड़े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 अब आही गई घर घर आए मेहमान को कभी विदा नहीं करना है चाहिए अरे मेहमान तो देवता है जब आ ही गया तो ऋषि मुनियों को भ्रष्ट करने का एक ही उपाय रहा कि मैं का भेज दू ये भी वही जीत बात है कोई पहलवान को भेजते कि उनको देता दचके पटकनी मारता दुलती झाड़ता तो भी समझ में आता हड्डी पसली तोड़ता भेजी मैन का मेरे सन्यासी के पास तो भेजे इंद्र इधर मैं रोज इंद्र से कहता हूं कि तो कुछ भेजो तो कई दफा इंद्र महाराज खुद छिपे हुए आते मैन का वगैरह को सांस ही नहीं लाता क्योंकि मैन का वगैरह को ना है तो फिर इधर उधर देख ना पाए मैन का हुदे मारे ये इधर उधर क्यों देख रहे तुम इस स्त्री को इतने गौर से क्यों देख रहे अकेले आते छिप के आते कई कई रूप में आते इस शंकराचार्य को क्या डर है नारी से नारी ने क्या किसी का बिगाड़ा है नहीं अगर मुझसे पूछोगे तो विश्वास योग्य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 मगर आंसू इंसान का मगर आंसू इंसान का नतन साकी नमन साकी ये सुनता हूं ये सुनता हूं कि प्यासी है बहुत खाके वतन साकी खुदा हाफिज चलाना बांध कर सर से कफन साकी सलामत तू सलामत तू तेरा मैखाना तेरी अंजुमन साकी मुझे करनी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 तेरे जो से रकाबत का तकाजा कुछ भी हो लेकिन मुझे लाजिम नहीं है तर्क मनसब दफ अतन साखी अभी नाकिस है जुनूम तंजी में मैखाना अभी नामो तबर है तेरे मस्तों का चलन साखी वही इंसान वही इंसान जिसे सरकाजे मखलूकत होना था वही अपसी रहा है अपनी अजमत का कफन साखी लिबासे हुरियत से उड़ रहे हैं हर तरफ पुरजे विशाते आदमी है सिकंद अंदर सिकंसा की मुझे डर मुझे डर है कि इस नापाकतर दौरे सियासी में बिगड़ जाए ना खुद मेरा मजाके शर्फन सा की मनुष्य के जीवन का सारा काव्य बिगड़ गया इन दमित लोगों के कारण मुझे डर है कि इस नापाकर दौरे सियासी में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 सलामत तू तेरा मैं खाना तेरी अंजुमन सा की मुझे करनी है अब कुछ खिदमतें दारो रसन सा की रगो पे मैं कभी सहबा ही सहबा रक्स करती थी मगर अब जिंदगी ही जिंदगी है मौजन सा की न ला बसवास दिल में जो है तेरे देखने वाले सरे मक्तल भी देखेंगे चमन अंदर चमन सा की जो तेरे देखने वाले है ए परमात्मा वो तुझे सूलि पे भी चढ़ा दो